अब आगे फिर सुनो यही विनोद प्रभु बाल लीला फिर शुरू हो गई फिर अयोध्या में आ जाओ फिर देखो बाल लीलाओं को भगवान जो इस प्रकार से बाल लीलाएं अपनी कर रहे हैं और सकल नगर जो नगरवासी इतने हैं सब करके भगवान की इन लीलाओं को देखते हैं और अपने आनंद को प्राप्त करते हैं उनकी भक्ति का ये फल भगवान का दर्शन उनकी लीलाओं का दर्शन ये सब प्राप्त करके सब अयोध्या आनंद है छंद कबहूक हलवा गए और कौशल्या माता जी ने कभी भगवान नाम को लेकर के अपने उठा करके लगा लेती गले से लगा लेती हैं उछंद लेकर मैंने उनको उठा करके लेकर के गले से लगा लिया और फिर उनको अपना शरीर उनको हिलाती हिला हिला कर किस प्रकार से खिलाती है।, है।, है और कभी ढाल झुला गए और कभी पल्ने के ऊपर उनको लिटा देती है और लिटा उसके बाद फिर पल्ला हिलाती किस प्रकार से उनको खिलाती है सिलाती हैं किस प्रकार उनको कौशल्या मां उनको खिलाती रहती हैं, उनको दूध पिलाना खिलाना उनके वस्त्रों को पहनाना उनका नहलाना धुलाना ये सब कार्य वो करती रहती हैं और भगवान राम जी उनको ये सब करते हुए उनको सुख प्रदान करते रहते हैं कौशल्या को सबको इसमें आनंद प्राप्त होता है ये सब करते हुए भगवान की लीलाओं के सुंदर स्वरूप को देखते देखते आनंद रहती है तो प्रेम मगन कौशल्या कौशल्या जो हैं माता जो हैं भगवान राम के शिष्य प्रेम में आनंदित रहती हैं उस आनंद का लाभ प्राप्त करती हैं प्रेम भगन कौशल्या जात न जात फिर बताया जब आनंद इतना है प्रेम इतना ज्यादा है कि उसके कारण बिंदाज जाते हुए पता नहीं लगते इतने दिन में बहुत जल्दी जल्दी में छह महीने भी गए और इतने बड़े हो गए और फिर आगे का बर्व इसी प्रकार से होते होते एक वर्ष के हो गए, दो वर्ष के हो गए तीन वर्ष वर्षी समय बीता जाता हैं कि है जात पुत्र प्रेम के कारण से कौशल्या माता क्या करते हैं फिर जब नगर वासी और आते हैं वहाँ आकर के भगवान की लीलाए है, देखते हैं कौशल्या से मिलते हैं तो कौशल्या माता सब नगर वासियों के सामने भगवान राम के बाल चरित्र कर उनके उनके जो जो लीलाएं दिन भर करते रहते हैं वो उनको उनको सुनाती रहती हैं आज भगवान राम ने ऐसे ऐसे किया आज ऐसे इस प्रकार से देख रहे थे आज ऐसे कबुए को, को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे कौए ने इस प्रकार का पुवा दिखा दिया तो उसको पकड़ने के लिए दौड़े अब ये सब बताए लोग जो कोई आता है उसको सबको तो वो देखती जो कुछ है सब उनको सुनाते रहते हैं आज तो कई खंबे के पास गए तो मणियों में उनका मुख्य तो में दिखाई दे रहा था तो उस प्रतिमा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उस खंबे के भीतर हाथ डालकर के कोशिश करते थे कि उसको पकड़ने इस प्रकार की लीलाएं कर रहे थे तो ये हाँ सब कथाएं जो है वो लीलाए जो जो आता है उनको तो सबको तो सब तो सुनाती रहती है क्यों सुनाती रहती है प्रेम के प्रश्न उनको वो बहुत अच्छा लगा तो उसके हृदय में उसके कारण से माधुरी के कारण से गदगद होकर के वो इस प्रकार से बोलती रहती है ये सब मनोवैज्ञानिक मैंने भौतिक भी इसी प्रकार से संसार में भी इस प्रकार से होता है कि जहां इस प्रकार की प्रियता लगती है तो उसकी प्रशंसा करता है जहां जिसके साथ में प्रेम होगा फिर उसमें दुर्गुण नहीं दिखाई देते तो उसमें गुण ही गुण दिखाई देते और फिर वो गुण दिखाई नहीं देते अपने भर में दूसरा कोई सुनना चाहे कि सुनना चाहे खाम खा सुनाना चाहे ये मनुष्य का स्वभाव कहीं कहीं कोई कोई लोग जानते हैं अरे ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसे तो तमाम तो लोग होते हैं जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं खास है। लेकिन उसको उस बात को ध्यान में रख करके यहाँ कथा चलती है तो ये कथा तो वैसे भगवान की लीलाए यहाँ तो भगवान में गुण गुण है ही है माधुरी है ही है उनमें प्रेम होना स्वाभाविक है उसमें कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं है तब तो फिर कौशल्या उनकी प्रशंसा करती हैं भगवान राम की उनके गुण गाती हैं तो वो कौन कोई अशोभनीय बात नहीं है वो तो बड़े आनंद की बात है ही है सुंदर बात है ही है ऐसा तो होना ही चाहिए ये बात कहते कैसे कैसे तो साथ जो चलते हैं वो भी लौकिक मनोविज्ञान सामाजिक स्थितियाँ विभिन्न प्रकार के जितने भी दृष्टिकोण हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए चलते हैं ये इस लोक संख्या दो सौ प्रभा एक बार जननी जननीए कर श्रृंगार पलना बहु आए विजयुलेष देव भगवाना भगवाना पूजा हे तुकी न स्नाना जा नई वेद्य चढ़ावा तू जा नेद्य ने चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा आप गई जहाँ पाक बनावा और माँ पिली माँ चली आई और चली आई भोजन तो करत देख सुत जाई तो जन करत देख सुत जाई है जननीस मही भरी के जननी शिशु मई वय गीता देख बाल का सूता देखा बालता पुनिशुता भौर आई देखा सुत सोयी भौर आय देखा सुत सोयी प्रयम्धीर नो नीर नोय आये बालक देखा दि बालक रेखा ब्रह्मोर ज्ञान विषेखाति ब्रह्म मोरण राम जननी अकुलानी की राम जननी अकुलानी प्रभुस दीन मधुर मुस्कानी प्रभुस दीन मधुर मुस्कानी दिकरवा मात नि जय अदुत रूपयि जय अदुतम रोम, रोम प्रतिला गे कोटि ब्रह्मंड रोम रोम प्रति कोटि कोटि ब्रह्मंडियावर रामचंद्र की जय पर सुख की जय चंदन की जय कल देख रहे थे भगवान की बाल लीलाएँ होने लगें और वो घुटनों के बद चलने लगे और कौशल्या माँ उनको अपने पुत्र की तरह से समझ रही हैं वो भूल गएंगे वो परप्रम परमात्मा यद्यपि उन्होंने जब शरीर धारण किया तब विष्णु अपना दिखा दिया चक्रगदा परम धारण किए हुए कौशल्या माँ को ये लगा के समझ गई कि भगवान ही परप्रम परमात्मा ने हमारे अवतार लिया है भगवान ने भी इस बुला दिया कि देखो तुमने पूर्व जन्म में वरदान मांगा था हमको पुत्र रूप में चाहा था तो हम आ गए वो सब घटना घट धख चुकी कौशल्या जी को ना मालूम हो ऐसा बात नहीं है लेकिन भगवान राम के जो मधुर चरित्र हैं उस माधुर लीला में कौशल्या भूल गई कि ये भगवान है वो अपना पुत्र करके मानते नहीं और पुत्र की तरह से उनको के उत्तर भाव प्रबल हो गया एक बात बताने देखो राम के मानस की रचना इस प्रकार की है कि गोस्वामी जो है वो उनके लौकिक लीलाओं का वर्णन करते हैं भगवान राम का जीवन किस प्रकार से चलता है उसका भी वर्णन करते हैं लेकिन उसी के साथ साथ बराबर इसको याद दिलाते रहते हैं कि वो परतन परमात्मा है यह है भक्ति मार्ग का तरीका है भक्ति की साधना इसी प्रकार से होती है भगवान का स्मरण करें और भगवान ने अवतार लिया उनकी लीलाओं का स्मरण करें तो दोनों एक और भौतिकता भी है और दूसरी और पारमार्थिक रूप भगवान का भी है भौतिक लीलाओं के बीच में पड़ करके माया कबल होने लगती है माया का प्रभाव होने लगता है अपने विस्मृति आने लगती है परमात्मा को भूलने लगते हैं कथा सुनते सुनते भी यही होती है कथा सुनने लगे तो कथा की तरफ ध्यान इतना चला गया ये बात भूल गए कि भगवान जो है परमात्मा है ये भुला जाता तो कथाकार गोस्वामी जी जैसे हैं भगवान शंकर जी जी हैं कथा सुनाने वाले हैं वो लौकिक कथाएं सुनाते जाते हैं लेकिन बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कि याद भी रखो तो परप्रम परमात्मा है प्रधानता रहे भगवान की प्रधानता की परमात्मा ही है अब उनकी लीलाओं को तो देखो तो अब उनके जितने चरित्र है उनको लीला कहते हैं वही भगवान व्यवहार काल में इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं इसका अभ्यास करते करते करते करते कालांतर में कथा सुनते सुनाते सुनते सुनाते व्यक्ति को अपने अंदर भी ये दो प्रकार की प्रतीतियां बहुत जागृत हो जाते हैं व्यक्ति एक और तो ये जानता है कि हम सच्चितांद स्वरूप आत्मा है जो अजन्मा है निर्विकार है निर्लेख है असंग है पूर्ण है आनंद स्वरूप है वही बहन और दूसरी तरफ व्यवहार भी कर रहा हूँ शरीर के द्वारा बाई जगत में व्यवहार भी चल रहा है व्यवहार चलते चलते अगर आत्म स्वरूप भूलने लगता है तो सावधान हो जाए फिर याद कर लें अपने आत्मस्वरूप को बात काल उठ के ध्यान कर लें सायन ध्यान कर लें बीच बीच में शास्त्रों का अध्ययन कर लें जिससे अपना आत्मस्वरूप स्मरण आ जाए व्यवहार करते हुए व्यवहार करें तो व्यवहार सेकेंडरी अपना आत्मभाव हाँ की स्मृति है। प्राइमरी बात यह सबसे ज्यादा मुख्य बात ये कि अपना स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है शरीर प्राण मन बुद्धि ये सब उपकरण हैं इनके द्वारा व्यवहार चल रहा है और ये सब अनित हैं ये दृढ़ता रहे तो जो अब बता रहे हैं ये हुआ ज्ञान मार्ग ज्ञान के माने हम आत्मा स्वरूप है हाँ व्यवहार जो चल रहा है ये ये सब माया की लीला है प्रती मात्र है क्षणिक है परिवर्तनशील है अनित्य है ये ध्यान रहे ये सदा ऐसा रहने वाले नहीं सब मिट जाने वाला है सब समाप्त होने जाने वाला है भग्य में क्या हुआ कि परमात्मा ये एक मुख्य है बाकी सारा जगत जो है उसकी माया लीला बराट सब उसकी है उसी लीला के अंतर्गत मैं तुम करके सारा व्यवहार उसी में चल रहा है इन दोनों में कोई अंतर नहीं दोनों एक ही एक ही लक्ष्य पर पहुंचाने वाले हैं एक ही स्थिति मुक्ति को प्राप्त करा देने वाले हैं <स्थिये> इसलिए जो बुद्धि प्रधान है समझ सकते हैं वो तो इस प्रकार से समझ लेते हैं ज्ञान के द्वारा और अन्यथा जो है भावना के द्वारा जैसी कथा चलती रहती है उसी का स्मरण करते रहे करते रहे करते रहे तो बस इस, इसी प्रकार की निष्ठा बन जाती है निष्ठा कहते हैं। वो भूल गए कि ये परमात्मा है थोड़े दिन की बात है कोई बहुत दिन की बात नहीं छह महीने साल भर में वो उनको भूला गया कि भगवान है और उनको बालक भगवान कृष्ण की लीलाएं देखने लगे और वो अपने पुत्र है अपना पुत्र है और बड़ा प्रिय पुत्र है बड़ा प्रिय पुत्र है इसी में अटक कौशल्या प्रकट होकर के उनको पुत्र प्राप्त होने के पुत्र रूपाने में वरदान दिया तब उन्होंने शत्रुपा ने एक वरदान ये भी मांगा कि भगवान ऐसा हो कि हमें आपकी जो जो भाव भगवान शंकर जी के हृदय में आपके प्रति है जो मुनि लोग जिस प्रकार से आपका ध्यान करते रहते हैं वो भाव हमारा सदा बना रहे हम मोह में न पड़े इस प्रकार के उनसे उनसे प्रार्थना की, तो भगवान ने योग कह दिया कि ऐसा ही होगा अब यहाँ देखते हैं कि भगवान की लीला क्या हुई मानो माया फैलने लगी और कौशल्याजी जो है भूलने लगी और माया का प्रभाव बढ़ने लगा तो भगवान अपने वरदान के अनुसार फिर आप उनको सचेत करते हैं इसलिए सचेत करने की एक लीला होती है उनको <स्थाँगा> कैसे कौशल्या स्मरण को फिर उनको आ जाए कि ये परमात्मा ये वो भाव बना रहे इसलिए कहते हैं एक बार जननी अनुभा एक बार जननी माने कौशल्यामां ने भगवान नाम को स्नान कराया और गरीब श्रृंगार करना पौधाए और उनको सब करके पाल ठीक किए जगबी प्यारी पहनाई काजत वगैरह लगाया ये सब करा कर, करा के उनको और उसके बाद पालने के ऊपर उनको लिटा दिया और अपने और काम में लग गई जाकर के वहाँ पर सरसोई में गई वहाँ भोग सामग्री प्रसाद तैयार किया उसके बाद अपने पूजा घर में गई इन देव भगवाना पूजा घर में गई जोष्ट देव भगवान कौन है इन्हें भगवान राम का पूर्वजन से स्मरण करके चले आ रहे हैं उन्हें भगवान राम की पूजा करने के लिए अपने पूजा घर में पहुँची वहाँ पर पूजा हेर तीन स्नाना और स्वयं अपने आप स्नान स्नान किया और पूजा घर में पहुंची करे पूजा नई भी चढ़ावा भगवान की पूजा की वहाँ पूजा घर में और फिर उसको भोग लगाया फिर तैयार किया था और आप उहाँ पाक बनावा और जहाँ वो भोग लगाने के लिए जो पाक बनाया था जहाँ पर रसोई घर में वहाँ पर जो वो हो वो चली गई तो ये ऐसा भोग लगाया जाता है भगवान का तो भोग सामने भगवान के रख करके थोड़ी देर हट जाते हैं कोई कोई एक पर्दा भी रखते हैं एक भगवान का भोग रख दिया सामने और उसके बाद एक पर्दा डाल दिया और बाद घंटी बजा के थोड़ी देर रुके पर्दा हटाया भोग लिया है बांट दिया गया या कुछ लोग तो ऐसे करते हैं भगवान के सामने भोग सामग्री रखी उनका भोग लगाया और छोड़ दिया हट गए थोड़ा थोड़ा चले गए कहीं यंत्र <coughs> तो फिर समय व्यक्ति की अनुपस्थित में फिर भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं सामने नहीं करते अनुपस्थित में करते हैं हट तो गए तो, तो ऐसी किया वहाँ से भूख लगा करके सामग्री रख करके अपने फिर रसोई में चले गए आप कहीं जहाँ बाघ बनावा और फिर वहां से लौट करके जब कि अब तो भूख लग गया भगवान का अब जाकर के भोग सामग्री वहां से उठा ला महिला में फिर वही पूजा घर में तो वहाँ क्या देती हैं तो बहुमांत माँ चली आई तो भोजन गर्द देकर सुत जाई तो वहां देखा कि वो जो भोग सामग्री रखी हुई थी वो उनका पुत्र ही बैठे हुए भगवान राम बैठे हुए वो खाये जा रहे तो उनको अब क्या, क्या पुत्र यहाँ कैसे आ गया हम तो इनको लेकर से कूद कैसे पड़ा यहाँ कैसे गया कौन ले आया किसने यहाँ बैठा दिया अब ये सतर्क चलने लगा तो कई जननीशीता तो डरते हुए जाकर के जहाँ पालने के ऊपर लिटाया था तो वहां जाकर के देखा जा करके कि पालना खाली पड़ा होगा वहां से कैसे आ गए तो जब वहां देखा जा करके देखा बाल तहां सोता वहां देखा कि भगवान राम जो वो वो अपने पालने के ऊपर पड़े सो रहे हैं तो अब दो दो हो गए सीधी एक वो सो रहे हैं और दूसरे पूजा कर बैठे हुए वो भोज तो जो वो भी खा रहे हैं तो एक बात तो इस बात की सूचना कि परमात्मा जो वो हो कोई ऐसा नहीं कि परमात्मा अनंत परमात्मा है उसने राम रूप में अवतार लिया तो सब परमात्मा समिट करके राम बन गया और राम बन गया तो राम एक रूप बन गया बाकी सब खत्म ऐसे नहीं वो परमात्मा तो सब जगह यथावत विद्यमान तो ही है एक स्थान में राम रूप धारण कर लिया एक राम रूप एक रूप धारण करने का हजार रूप धारण कर ले तब भी उसका कोई अंतर नहीं पड़ता दो राम बन जाय तीन राम बन जाय दस राम बन जाए ऐसा उसके लिए कुछ असंभव नहीं जैसे एक शरीर धारण किया एक है, अनेक तो हृदय तो तो न हो ही और फिर लौट करके आगे पूजा घर में देखा तो वही बालक फिर बैठा हुआ खा रहा है इस प्रकार से देखा वो खा रहा तो हृदय काम था अब उनका हृदय कामने लग रहा मन, ना हो अब मन नहीं होता ये लगता है, है। तो बाईली जगत को अगर देखते रहे हम परमात्मा का स्मरण न आवे अब कौशल को, को ये स्मरण नहीं आ रहा है। ये तो भगवान है और भगवान एक क्या वो दोन कर सकते चार उपारण कर सकते दूर उद्धारण करिए ये बात उनको याद नहीं आ रही क्यों नहीं याद आ रही माया अरे देखो जब भगवान ने जिनके घर अवतार लिया और जिनको भी भगवान ने आकर के साथ साथ दर्शन दे करके तब अवतार लिया ऐसे व्यक्ति भी भुला जाते हैं माया तो माया की प्रबलता दिखाते हैं देखो माया कितनी कठिन साधारण जो लोग परमात्मा को जानते ही नहीं कभी विचार नहीं किया उनका तो माया में फंसा रहना बिल्कुल स्वाभाविक है उनके लिए तो माया बड़ी प्रबल है अटूट अखंड माया है के लिए उनसे बचने अरे कहते हैं कि जिन लोगों को ज्ञान है भक्ति है परमात्मा के दर्शन भी किए जिसको परमात्मा सामने भी खड़ा हो तो भी माया नहीं छोड़ माया तो कम शब्द है कि हुआ यहां वहां दुई बालक देखा तो उन्होंने यहां और वहां कौशलिया माने यहां वहां तो मैंने क्या एक तो पूजा करने देखा भगवान बैठे हुए खा रहे दूसरे पालने में जा करके देखा तो वहां सो भी रहे हैं। दो में दो वाले के बारिया सोचने लगी कि ये क्या हो गया कोई हमारे ही बुद्धि में भ्रम पड़ गया है क्या हमें ऐसे ही करके दिखाई देता है जैसे कभी कभी एक चंद्रमा दो चंद्रमा दिखाई देने लगते है तो कहीं ऐसे नहीं तो हमारी आंखों में कुछ बात हो गई हो कि हमें दो लोग दिख रहे हो हम ही कोई भ्रम हो गया हो कहीं ऐसा तो सो रहे हो बस सोते सोते मैं ऐसा देख रहे हैं फिर अपने आप हाँ को तो थोड़ा सजग करके उठ करके समझने की कोशिश की लेकिन देखा कि बिल्कुल साफ साफ दो अब इस प्रकार तो नहीं। तो को कौशल्या जी करते रहिए तो कौशल्या जी व्याकुल नाना प्रकार के तो उपाय करने समझने के लिए ये दो बालक किस प्रकार हैं? आन भी मैंने कोई और बात तो नहीं है कोई किसी और ने आकर के दो बालक का नहीं धारण कर लिया कोई दूसरा बालक तो नहीं आ गया किस प्रकार कितनी प्रकार की बातें वो अपने मन में सोचती है लेकिन सत्य बात उनको समझ में नहीं आती तो जब इस कौशल्या तो माँ को तो देख राम जननी अगवान राम ने देखा कि कौशल्या तो माँ जो है इस समय व्याकुल उनको धैर्य नहीं हो रहा है बात समझ में नहीं आ रही तो भगवान ने क्या किया प्रभुलसदीन मधुर मुस्कानी तो